मुंडन हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित और नैनता राम चक्रवर्ती द्वारा पढ़ा गया किसी देश की संसद में एक दिन बड़ी हलचल मची हलचल का कारण कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी बल्कि यह था कि एक मंत्री का अचानक मुंडन हो गया था कल तक उनके सिर पर लंबे घुघराले बाल थे मगर रात में उनका अचानक मुंडन हो गया था सदस्यों में काना फूसी हो रही थी कि इन्हें क्या हो गया है अटकलें लगने लगी किसी ने कहा शायद सिर में जू हो गई हो दूसरे ने कहा शायद दिमाग में विचार भरने के लिए बालों का पर्दा अलग कर दिया हो किसी और ने कहा शायद इनके परिवार में किसी की मौत हो गई पर वे पहले की तरह प्रसन्न लग रहे थे आखिर एक सदस्य ने पूछा अध्यक्ष महोदय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 मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कह सकती हमारी सरकार तीन व्यक्तियों की एक जांच समिति नियुक्त करती है जो इस बात को जांच करेगी जांच समिति की रिपोर्ट मैं सदन में पेश करूंगा। सदस्यों ने कहा यह मामला कुतुब मीनार का नहीं जो सदियों जाँच के लिए खड़ी रहेगी यह आपके बालों का मामला है जो बढ़ते और कटने रहते हैं इसका निर्णय तुरंत होना चाहिए मंत्री ने जवाब दिया कुतुब मीनार से हमारे बालों की तुलना करके उनका अपमान करने का अधिकार सदस्यों को नहीं है जहां तक मूल समस्या का संबंध है सरकार जांच के पहले कुछ नहीं कह सकती जांच समिति सालों जांच करती रही इधर मंत्री के सिर पर बाल बढ़ते रहे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 यह आपका ख्याल हो सकता है मगर प्रमाण तो चाहिए आज भी अगर आप प्रमाण दे दे तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरा और सदन दूसरे मसले सुलझाने में व्यस्त हो गया एंड ऑफ